अरे हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी अरे हाय हाय हाय मजबूरी ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तड़ पाए तेरी दो टके आदे नौकरी में मेरा लाखों का सा बन जाए हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम अरे दूरी आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, ओ, आ, आ कितने सावन बीत गए कितने सावन बैठी हूँ आस लगाए जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए कब आए मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए तेरी दो टकी आधी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए हाय हाय मजबूरी ये मौसम अरे ये दूरी मुझे पल पल है तड़ पाए तेरी दो मेरा लाखों बन जाए हाय हाय मजबूरी ये मौसम अरे ये दूरी हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार क्यों साहब चौक गए यह गाना आज क्यों चलिए सर इसके बारे में बताता हूं दरअसल हुआ यू कि इस गाने का ख्याल दिमाग में पहले आया फिर यह सवाल उठा कि आखिरकार क्यों ये बरसात क्यों बर्बाद हो गई अरे साहब कोई मजबूरी तो भैया ये मजबूरी क्या है क्या सारी दुनिया का बोझ भाई साहब के कंधों पर ही था देखिए फिल्म में जब ये गाना बजा उस समय हमारे जो हीरो साहब थे उनको नौकरी नहीं मिली थी इसलिए ये गाना नौकरी के संदर्भ में था मगर ये गाना हम सबके जिंदगियों में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बच चुका है क्यों क्योंकि हमको एक चीज नहीं आती और वो चीज है फुर्सत निकालना हम लोगों को शायद ऐसा लगता है कि साहब सारी दुनिया का बोझ इन मजबूत कंधों पर मजबूत मतलब हमारे कंधे हमेशा हमको मजबूत ही लगते इन मजबूत कंधों पर टिका हुआ है और अगर कहीं हमने अपना ये कंधा हटा दिया ना मालूम क्या हो जाए हमें तो लगता है साहब कि वो मुझे नहीं मालूम वो हरकुल साहब साइकिल का जब एड आता था, था ना उस पर वो दुनिया उनके कंधों पर टिकी रहती थी हमें लगता है कि हम में से हर एक आदमी अपने आप को हरकुल समझता है मैं यहां पर जब ये कह रहा हूं कि हमें से हर एक आदमी तो इसका मतलब मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं मैं साहब हमेशा से अपने आप को यह समझता था कि सारी दुनिया का बोझ मेरे कंधों पर है अब आप पूछेंगे साहब इसका उदाहरण दीजिए तो भैया उदाहरण भी आपको दे रहा हूं जब मैं पढ़ता था ना तो उस समय तो खैर पढ़ाई का बोझ तो कंधों पर था ही अब साहब किसी ना किसी तरह से वो बोझ तो उठाया गया मगर उसके बाद चंद साल बेकारी के दिखे उन बेकारी के चंद सालों में बहुत कुछ पढ़ने लिखने का मौका मिला अब साहब बहुत कुछ पढ़ने लिखने का मौका यह मत समझिए कि मैंने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई की मगर मैं फालतू की पढ़ाई बहुत की वो क्यों क्योंकि मुझे लगता था कि अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया तो उसका जवाब तो मुझे देना है अब आप सोचेंगे यह क्या चीज हुई साहब वो भी बताता हूं अब एक बार कहीं अखबार में पढ़ लिया स्टेट उस समय कुछ डिएगो गारसिया के बारे में बात चल रही थी तो साहब डिएगोगार्सिया लेटोरल स्टेट अब साहब जबकि बात हम कर रहे हैं ना उस जमाने में कोई इंटरनेट कंप्यूटर गूगल बाबा ऐसी कोई चीज थी नहीं तो साहब हमें तो ढूंढना पड़ा आप भरोसा करिए उस लेटोरल का मतलब ढूंढने के लिए पहले तो डिक्शनरी के पास थे फिर डिक्शनरी देखने के बाद फिर डिएगो गार्सिया ढूंढने गए इस तरह से करके अब साहब हम तो, देखिए हम मतलब बैकवाटर्स हालांकि केरला के कहे जाते हैं मगर हम तो उत्तर प्रदेश के बैकवाटर्स में थे हा यहां पर बैकवाटर से मेरा मतलब वो बैकवाटर वो नाव नैया चलाने वाला बैकवाटर नहीं हमारा मतलब है बैक वाटर मतलब ऐसी पिछड़ी जगह में थे जहां पर कि ज्ञान की गंगा विश्वविद्यालय में तो बहती थी मगर वो अरदली बाजार तक आने में थोड़ी सूख सी जाती थी अरदली बाजार साहब वो जगह है जहां पर हमने अपना बचपन और युवावस्था गुजारी ऐसे हम बता सकते हैं तो साहब हम उस जमाने में भी ढूंढा करते थे चीजों को उसके बाद जब, जब बैंक में नौकरी करने लगे तो साहब बैंक की नौकरी में भी अपने आप को लगता था कि बस साहब सारा कंधा जो है वो हमारा ही है जिस पर ये भारतीय स्टेट बैंक टिका हुआ है उस समय साहब जब हमने बैंक की नौकरी शुरू की उस समय शायद पांच हजार भी शाखा खुल चुकी थी और साहब हम एक शाखा के बड़े अधने से कर्मचारी थे मगर हमें लगता था कि ये पांच शाखाओं का बोझ चेयरमैन साहब ने नहीं उठा रखा है ये साहब हमने उठा रखा है क्यों उठा रखा है क्योंकि हमें लगता था कि अगर एक खाता नहीं खुला या एक उस जमाने में साहब दस बीस तीस रुपए की रिकवरी होती थी एक दस बीस तीस रुपए की रिकवरी नहीं हुई तो नामालूम कितना नुकसान हो जाए अगर ये ड्राफ्ट जो आज हम बना रहे हैं इसके चलते भारतीय स्टेट बैंक को कितना फ्लोट फंड मिल जाएगा ये फ्लोट फंड के हम चिंता किया करते थे तो साहब इस तरह से हम बड़े मतलब हमेशा चिंतित रहने वाले व्यक्ति थे। हम आपको ये बताना चाहते हैं। नतीजा क्या होता था कि साहब फुर्सत नहीं निकलती थी खैर धीरे धीरे करके नौकरी में आगे बढ़े उसके बाद विभिन्न विभागों में काम करे मतलब क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्रीय कार्यालय में और आपको हम सही बता रहे हैं हमें यह लगता था कि अगर हम इस विभाग में एक दिन भी छुट्टी ले लेंगे तो सब न मालूम क्या हो जाएगा अब ऐसे ही आपको बताएं एक उदाहरण आपको बताते हैं कि हमने भाई साहब अपने केंद्रीय कार्यालय के मतलब जब काम किया तकरीबन मेरे ख्याल से 12-15-15 पंदर, साल हमने केंद्रीय कार्यालय में काम किया विभिन्न अवसरों पर यहां पर ये मत सोचिए 15 साल एक साथ रह गए अलग अलग समय पर आए और हमको केंद्रीय कार्यालय भेजा भी किसी ने प्रेम से नहीं था हर एक बार जब हम तीन बार केंद्रीय कार्यालय आए भारतीय स्टेट बैंक के और तीनों बार बरए मेहरबानी उच्च अधिकारियों की सजा के तौर पर भेजे गए थे तो आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह केंद्रीय कार्यालय में बहसियत सजा भी लोग भेजे जाते हैं जबकि आज हम सुनते हैं कि साहब केंद्रीय कार्यालय में आने के लिए जो लोग अपने बाई आंख और दहना पैर और किनारे वाला लिवर का छोटा टुकड़ा वो सब देने को तैयार हैं। खैर तो साहब हम केंद्रीय कार्यालय में आए और भाई साहब हमने केंद्रीय कार्यालय में कैजुअल लीव नहीं ली कभी भी हमने अर्न लीव लिया अर्न लीव इसके क्योंकि घर जाना पड़ता था बनारस जाना पड़ता था दस दिन बारह दिन छह दिन आठ दिन जो भी था कैजुअल लीव नहीं लिया कैजुअल लीव मगर आप सोचेंगे भैया कैजुअल लीव नहीं लिया तो सब कैजुअल लीव क्रेडिट हो रही होंगी नहीं क्रेडिट नहीं हुई वो साहब बारिश के दिनों में ट्रेनों में फंस जाते थे तो नहीं आ पाते थे वो गणपति उत्सव के चक्कर में वो पता चला साहब कभी बस में नहीं चढ़ पाए तो वो छूट गई तो कैजुअल लीव लेनी पड़ी या कभी कुछ ऐसे बच्चों के स्कूल एडमिशन के चक्कर में कहीं जाना पड़ा उसमें कैजुअल लीव लेनी पड़ी मतलब मगर हमको लगता ये था कि कैजुअल लीव लेने से बड़ा जुर्म तो कोई है ही नहीं अच्छा और साहब बीमार भी नहीं पड़े बीमार मतलब आखिर नौकरी के आखिरी दिनों में हमने डेफिनेटली बीमारी छुट्टी लिया मगर वो भी बहुत कम वो वो भी बीमार नहीं पड़े थे ऑपरेशन सर्जरी कराई थी इसके लिए छुट्टी लेना पड़ा कारण कि हमें लगता था कि अगर हम डिपार्टमेंट में नहीं रहे तो साहब पता नहीं सीजीएम साहब क्या पूछ ले और हमारे साथी लोग ना बता पाए तो साहब हम बड़े मतलब चिंतित रहते सच बात यह है कि हमारे जाने के बाद अगले दिन लोग बाग हमें भूल गए होंगे ये हम निश्चित जानते हैं इसके बारे में एक किसी ने एक अभी कहीं एक बात कर रहा था या पढ़ रहा था तो उसमें एक अंग्रेजी की कविता का जिक्र किया है उस कविता में उसने कहा है कि आप अपने आप को बिजी रहने के बारे में यानी आपकी इम्पोर्टेंस के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंपल टेस्ट है सिंपल टेस्ट यह है कि एक बाल्टी में बकेट में पानी भर लीजिए और उसके बाद उसमें अपना हाथ डाल दीजिए और फिर अपना हाथ निकाल लीजिए जब आप अपना हाथ निकालेंगे तो वहां पर जितना बड़ा गड्ढा बनेगा आपकी उस जगह पर उतनी जरूरत है चाहे वो आपका परिवार हो चाहे वो आपका घर हो चाहे देश हो चाहे ऑफिस हो जो भी हो तो अब आपको अब जरा एक बार चेक करके देखिए ना कि कितना बड़ा गड्ढा बनता है पानी में <laughs> नहीं बनता ना आपने चेक करके भी देख लिया पानी में गड्ढा बनता नहीं जैसे ही हाथ निकाला पानी अपनी जगह पर आ गया तो भाई साहब यही हमारी इंपॉर्टेंस है बस मगर हम समझते नहीं मैंने आपको बताया कि यह तो मेरा अनुभव है आप अपना अनुभव जरा देखिए हमारे एक उच्चाधिकारी थे तो साहब आपको एक किस्सा बता रहा हूं उनका नाम था श्री स्वामीनाथ। स्वामीनाथन साहब के पास एक रोज सॉरी मैं शुरू से बताता हूँ हम केंद्रीय कार्यालय में काम करते थे और साहब हमारी जिम्मेदारी कोई रिटर्न भेजने की थी और उस रिटर्न को भेजने के लिए हमें उस जमाने में शायद 12 सर्कल होते थे या शायद 13 सर्कल होते थे तो साहब वो 13 सर्कल से डेटा इकट्ठा करना पड़ता था तो उसमें से एक सर्कल ऐसा था जो कि मशहूर था कि उस सर्कल से रिटर्न समय पर नहीं आएगा ये क्वार्टरली रिटर्न की बात कर रहा हूं यानी हर क्वार्टर के अंत में और क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करने की तारीख क्वार्टर एंड होने के पंद्रह दिन तक थी यानी कि अब मार्च इकतीस को क्वार्टर खत्म हुआ पंद्रह अप्रैल तक आपको रिटर्न भेजना होता था और वो रिटर्न हमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इक सॉरी अप्रैल की तीस तारीख तक भेजना होता था ये हमारी गाइडलाइन थी और अगर तीस तारीख तक रिटर्न नहीं भेजते थे तो पांच तारीख से रिमाइंडर आने शुरू हो जाते थे और में अगर अगर मतलब मई तक रिटर्न नहीं पहुंचता था तो शायद एकाध चिट्ठी कहीं चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में भी आ जाती थी ऐसा भी कहा जाता था मगर हमें नहीं मिली कभी ऐसी कोई चिट्ठी क्योंकि हम समय से भेजते थे और हमारे इन स्वामीनाथन साहब से पहले जो सीबीओ साहब थे, थे वो बहुत कट्टर कठोर व्यक्ति थे तो उनके समय में चाहे जितनी भी देर हो जाए वो रिटर्न समय से आ जाता था स्वामीनाथन साहब के आने के बाद एक बार वो रिटर्न नहीं आया अब साहब वो सर्कल जो था वो बड़ा धुरंधर सर्कल था मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो अनेक मित्र मुझसे खफा हो जाएंगे मैं ये तो बता सकता हूँ तो साहब हम लोगों ने कहा उनसे सी साहब से कि साहब आप अगर जो फ़ोन कर दें तो साहब वो आ वी ओ ने कहा मैं किसको फ़ोन कर दूँ डी से बोलिए फ़ोन करें मैंने कहा नहीं साहब डी तो फ़ोन कर चुके उनके फ़ोन से नहीं आ रहा है आप सी को फ़ोन कर दीजिए साहब जो थे यानी स्वामीनाथन साहब हंसने लगे वो बोले कि आपकी आपका कहना यह है कि मैं इस रिटर्न के लिए सीजीएफ को फोन करूं कि यह रिटर्न नहीं आया मैंने कहा साहब तो बोले अच्छा मान लीजिए कि यह रिटर्न नहीं गया तो क्या होगा मैंने कहा साहब रिटर्न नहीं गया सीवीसी सीवीसी नाराज नाराज हो हो जाएगा उन्होंने कहा अच्छा तुम मान लीजिए ही गया तो क्या होगा वो को उन्होंने अच्छा, उन्होंने को लिखी फिर क्या होगा हमने कहा कहा साहब चेयरमैन चेयरमैन को को चिट्ठी चिट्ठी लिखेंगे उन्होंने उन्होंने अच्छा मान लीजिए दी फिर क्या, होगा? बोले, क्या आसमान गिर पड़ेगा ये तो हम जानते नहीं आसमान गिरेगा या नहीं बोले मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि आसमान नहीं गिरेगा मतलब देखिए अब ये आसमान उनके कंधे पर टिका हुआ था बोले आप जाइए और कहिए वहां पे जो भी आपके समकक्ष अधिकारी हैं उनसे कहिए कि रिटर्न भेजें और अगर वो रिटर्न नहीं आए तो क्या करिए कि लिख दीजिए कि साहब फलाने सर्किल के डेटा को छोड़कर कहा साहब अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं बोले हाँ कर सकते हैं आप जाइए करिए हम साहब आ गए वापस हमें पता था कि ऐसा नहीं किया जाएगा वो खुद ही दस्तक नहीं करेंगे मगर हमेशा बड़ा मतलब हमारे कंधे पर से वो बोझा हट गया मगर ये हो सकता है ये बोझा उनके कंधे पर चला गया मगर हमें उस दिन समझ आया कि श्रीमान ये जो बोझ हम अपने कंधे पर लिए घूम रहे थे बोझ तो वास्तव में हमारे कंधे पर कभी था ही नहीं वो सवाल जो उन्होंने उठाया कि आखिरकार क्या होगा आसमान गिर गया तो हो क्या जाएगा साहब बाद में हमें बहुत बाद में यह बात समझ आई कि भाई साहब आसमान गिर ही नहीं सकता मगर अब यार वो डर तो अपने दिल में है तो हां चलिए छोड़िए उस सबको तो साहब हम इसलिए फुर्सत नहीं निकाल सकते क्योंकि देखिए फुर्सत नहीं निकालने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि हमको लगता है मतलब हम अप, हम जब कह रहे हैं तो हम अपने बारे में बता रहे हैं हमको लगता था कि साहब अगर हमने कर लिया तो बड़ी भारत पाप हो जाएगा बहुत बड़ा पाप हो जाएगा यानी हमारे अंदर एक गिल्ट की ऐसी भावना आ जाती थी कि साहब हम फुर्सत नहीं निकाल पाते थे हम आपको ये बताएं कि आज भी यानी अब तो रिटायर हो गए साहब रिटायर हुए भी दस मेरे ख्याल से दस साल हो गए होंगे नहीं जब दस तो साल नहीं, नहीं हुए मगर तो होने वाले तो साहब ये दस साल होने वाले आज भी जब हमसे कोई आदमी पूछता है कि भाई साहब अब तो रिटायर हो गए अब तो खाली हो गए मजा ले रहे हो भैया पता नहीं क्या बात है हम आपको बताएं हम उससे कही नहीं पाते कि हम फुर्सत में है हम खाली बैठे हमें कुछ काम में सच बात यह कि कुछ काम नहीं है मगर हम तुरंत गिनाने लगते हैं। अरे नहीं साहब कहां खाली रह पाते हैं इतना काम रहता है हम इतने व्यस्त रहते हैं तब अगला पूछता है भाई साहब क्या चीज में व्यस्त रहते हैं? करते क्या है अब हम उसको गिनाने लगते हैं कि अरे साहब क्या बताएं पहले देखिए उठते हैं नहाते धोते हैं अखबार पढ़ना है कितना काम रहता है उसके बाद देखिए हम जाते हैं एल वी प्रसाद आधा घंटा जाने में लगता है आधा घंटा एल वी प्रसाद मतलब साहब वो हमारा आई इंस्टीट्यूट जहां पर हम विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए किताब पढ़ने जाते हैं तो साहब वहां जाते हैं एक डेढ़ घंटा वहां लग जाता है फिर साहब आते हैं फिर उसके बाद नाश्ता करना अखबार पढ़ना उसके बाद साहब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी होती है अरे हमको साइकिल भी चलानी होती है अच्छा फिर उसके बाद साहब क्या बताएं फिर खाने का टाइम आ जाता है खाने के बाद फिर थोड़ी देर टीवी भी देखना पड़ता है फिर टीवी देखने के बाद कुछ देर सोना भी पड़ता है अरे भैया जब सोकर उठते हैं तब फिर कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम अब साहब पढ़ाने के बाद फिर कभी कभी तो इतना इतने बच्चे हो जाते हैं कि साहब वॉक करने का भी टाइम नहीं मिलता और फिर आप जानते हैं साहब वो समाचार देखना फिर समाचार देखने के बाद खाना खाना यार टाइम ही नहीं है हम क्या बताएं हम तो इतने व्यस्त रहते हैं इतने में आपको बताएं एक दिन क्या हुआ हुआ ये कि साहब घुटने एक में दर्द शुरू हो गया अब घुटने में दर्द जो था उसने हमको बेचैन कर दिया तो अब क्या हुआ कि घुटने के दर्द के लिए कभी हुआ कि भैया पहले इसमें मालिश करिए फिर मालिश करने के साथ में वो एपसम सोल्ट से सेकना है तो यार अब ये सीखने का टाइम नहीं निकल पा रहा था क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी पहले से ही पूरी व्यस्त थी अच्छा फिर उसके बाद हमको इसे दिखाने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट साहब मिल गए फिजियोथेरेपिस्ट साहब ने बताया कुछ एक्सरसाइजेस अब वो जो एक्सरसाइज थी उसका नतीजा ये हुआ कि उन एक्सरसाइज में आधा पौना घंटा एक घंटा लगने लगा हमें समझ नहीं आया कि भाई हम ये एक घंटा कहाँ से निकालें मगर खैर साहब फिर एक घंटा निकाला थोड़ा बहुत उससे काम शुरू हो गया मगर अब वो वो घंटा घंटा निकालना हमारे लिए ज़िंदगी में इतना मुश्किल काम हो गया कि हम आपको बता नहीं सकते साहब चलिए भी निकल आया अच्छा अब जब वो घंटा निकल गया तो अब हमारी जिंदगी और टाइटली पैक्ट हो गई तो फिर हमने कहा यार अब क्या करेंगे हमारी पत्नी ने कल हमसे कहा शाम को कि यार हमें चार मीनार तक छोड़ दो हमने कहा चलो चार मीनार पहले हमने उसको समझाने की कोशिश की कि अरे यार तुम चली जाओ वो बेचारी मान भी गई और उसने कोशिश भी किया ऑटो पिटो पकड़ने की कोशिश किया मगर शाम को चार बजे भाई साहब ऑटो वाले नहीं जाते चार मीनार ये हम आपको अभी बता देते हैं चार मीनार हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है चार पांच किलोमीटर पर ही मगर वहाँ पर इस कदर बेहद भीड़ होती है और वह सब वन वे टू वे वाला रास्ता है कि ऑटो वाला बेचारा अगर वहां जाएगा तो फंस जाता ऑटो वाले नहीं गए तो साहब हमारी पत्नी ने हमसे निवेदन किया कि भाई साहब आप चलिए हमें छोड़ दीजिए हमने कहा देखो हम छोड़ देंगे हम वहाँ बैठेंगे नहीं तुम्हारे साथ तुम्हें जो भी काम करना है करो भैया और ऑटो लेके वापस आ जाना कारण क्या हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम चार मीनार में तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करें उसने कहा चलो भाई यही सही अब भैया हम चार मीनार का रास्ता हमें ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि हम जाते वाते नहीं हैं चार मीनार खैर साहब तो हम वो मैप लगाया फोन पे और पत्नी को फोन पकड़ाया और मोटरसाइकिल में बैठे और चल दिए चार मीनार की तरफ पता नहीं भैया कहाँ गली गुफ्ते में से होते हुए हम चार मीनार पहुंचे किसी तरीके से वो तो महाराज क्या भीड़ थी आप भरोसा नहीं करेंगे कि साहब भीड़ के मारे हम दुखी हो गए हमें मोटरसाइकिल चलाने में बहुत मजा आता है मगर उस भीड़ में मोटरसाइकिल चलाना खैर साहब हमने किसी तरह से उनको चार मीनार पता नहीं किस कोने में उतारा वहां से भागे लौटने में फिर हमको चालीस मिनट लगे जाने में चालीस पैंतालीस मिनट लौटने में चालीस पैतालीस मिनट घर आ गए घर आके पहुंचे जब घर में आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके बाद हमने कहा चलो यार अब कुछ काम करते हैं मगर अब ढूंढने लगे काम ही नहीं था यार कोई तब बहुत दिनों बाद समझ आया कि महाराज ये जो जाना था ना तुम्हारा ये ब्लेसिंग इन डिस्ग था कारण सॉरी साहब कोई काम था ही नहीं मेरे पास और सच बात ये है कि ये जो सब फालतू के टिटिम में जिनका मैं जिक्र करता हूं ये सब कोई काम है ही नहीं मगर हमें लगता है कि अरे यार हम बड़े व्यस्त आदमी है तो साहब मैं आपको ये जो अपना किस्सा बता रहा हूं ना कि फुरसत भैया ये जो बरसात है ना ये बर्बाद ना होने दीजिए क्योंकि देखिए बरसातें तो आती रहेंगी मगर आपके लिए ये कहने वाला शायद नहीं रहेगा देखिए मैं किसी के जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब कोई आपसे कहेगा कि ये बरसात में दूरी न बनाइए फुर्सत के रात दिन निकालिए जबकि आराम से ठंडी सफेद चादरों पर पड़े रहें और आसमान में देखें हाँ साहब वो तारे गिनना अपने आप में बहुत ही बढ़िया अनुभव है तो साहब मैं तो यही कहूँगा कि मैंने तय कर लिया है कि फुर्सत निकालना कोई गुनाह नहीं है अरे क्या फायदा यार झूठ मूठ में अपने कंधे पर यह बोझ महसूस करते रहना मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई दम है फुर्सत निकालिए साहब वो हमारे किसी मेरे को तो यही याद है कि अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था हो सकता है कि आप लोग बता दें कि वो किसने कहा था आराम बड़ी चीज है मुंह के सोइये किस किस का नाम लीजिए किस किस को रोइे चलिए साहब तो आज के लिए बस करते हैं यहीं पर बंद करते हैं आपसे अनुमति लेते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आ, मुझे इतना समय दिया कि आपने मेरी बात सुनी नमस्कार प्रेम का ऐसा बंधन है का ऐसा बंधन है जो बंध के फिर ना टूटे अरे नौकरी डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डांग मुझे पल पल है तड़ पाए तेरी दो टकी आदी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए हाय हाय मजबूरी ये मौसम अरे ये दूरी